जपा जाप संबंधी सदगुरु ओषो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक दस अजपा में केवल साक्षी शेष पहला प्रश्न कबीर साहब का एक पद इस प्रकार था मेरो संगी दो जन एक वैष्णव एक राम यो है दाता मुकती का वो सुमरा नाम लेकिन शब्द को उलटते हुए मुझे एक दूसरी साखी मिली जो कुछ और बात कहती हरी सुमर सोवार है गुरु सुमरह सोपार आप क्या कहते हैं स्मरण स्मरण में फर्क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 और ला के कागज तुम्हें दे दे और कहे कि सुबह बड़ी सुंदर थी और मैंने सोचा कि तस्वीर बना दूँ ताकि तुम्हें भी समझ में आ जाए कैसी थी वो जो कागज़ पर तस्वीर है उसमें ना तो सूरज की गर्मी है न सूरज की किरणें हैं न सूरज का सौंदर्य है प्रतीक मात्र है या ऐसे समझो कि जैसे तुम्हें कोई हिमालय का नक्शा दे दे उसमें ना तो हिमालय की शांति है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 इन्हीं दो सुमिरणों के कारण इन दो वचनों में भेद मालूम पड़ता है पहला वचन है मेरो संगी दो जन एक वैष्णव एक राम कबीर कहते हैं मेरे दो साथी हैं दो मित्र हैं एक तो राम और एक राम का भक्त एक तो राम और एक राम की तरफ ले जाने वाला सदगुरु एक तो राम और एक राम से भरा हुआ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 शायद दो चार महीने और जिएगा कि साल अब कुछ पक्का नहीं उसे शक होने लगा है कि जाने के दिन करीब आ गए तो उसने अपने खास शिष्यों को बुलाया कि उनसे आखिरी बार मिल ले उसके शिष्य सारी दुनिया में फैले थे उसने बड़ा भारी आंदोलन चलाया मनो विश्लेषण का शिष्य आए भी कोई तीस खास खास आदमी उसने बुलाए थे वे आए साँझ को उन्होंने फ्राइट के साथ भोजन लिया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 इसलिए ये दो वचन हैं